ओम सन्नो मित्रह नो मित्रोत्यम सन्न इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्म व्यात वा सत्यम वो तब अब मबु वक्ता ओ शाति शांति सा सहनो भुन सहद तेजस्वी ना बधतवस्तु ओम शांति शांति शांति ओम यसा वृषभ विश्व ृता संबो सो मेलया अमृत शरीर दुर्वा मधुबना सर्वाभ्या भूमि स्रुव ब्रह्मण ोपालय ओ शांति शांति शांति ओ अहम वृक्षस्ल पृष्ठ चले ऊर्वपल्लाज स्वृतमस्मी द्रवि सवरचा मृत त्रिशंकोदारचन ओति शांति शांति प्रहसे इते हो हासे बलिश्य स्वस्तिना इंद्रो वृत्स्वरा स्वस्तिन ऊषा विश्व स्वस्ति नार्ख्यो अरिष्टे स्वस्तिलो बृहस्पतिदा ओ शांति शांति ओम यो ब्रह्ण्किर राति मबुद्धि प्रकाशंशम प्रपत्ति ओ शाति ओम शांति ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म संप्रदायक्रिभ्यो वंशिभ्यो महद्यो ोप्पलि प्रज्ञन प्रत्यगो ब्रह्मस््रह्मण पद्मं वशिष्ठ सत्वुत्रपराश व्यासं सुखम गौड़परमान गोविंद्रभा से शिष्य श्रीशंकरचार्यमताश पद्म आलम्हल च शिष्य हमकम अस्मतुर सततमानस्ुते स्मृते पुरानाल कर्माल नमा भगवत् शकर शंकर शंकरचार्य सालय सूत्र भाष्याग्रौ वंदे भगवान ईश्वर गुरागे मूर्तिभागि व्योगव्यादा ओ ऋग्वेदी ऐत्र परिषद प्रारंभ होने जा रहा है वेदों तो का विभाजन मुक्तिगो परिषद में लिखा है ऋग्वेद से तो शाखा शिव एक विंशति संख्या किसी जमाने में हमारे वेदों की शाखा एक हजार एक सौ अस्सी शाखाएं माने ऋग्वेद की शाखाएं इक्कीस शाखाएं ऋग्वेद से शाखा स्यु एक संख्या सहस्रसंख्य नवाधिकतम शाखा यजुसो मारुतात्मजा भूतिगोव एक सौ नौ शाखाएं यजुर्वेद शाखाएं जिन जिन ऋषियों के द्वारा जो दृष्ट मंत्र होंगे उस नाम से शाखा चल सहस्रसंख्य जाता संख्या सामना प्रकृति सहस्र संख्या आ जाता नामना सामना प्रकृति का एक हजार संख्या हमारे शाखा के सावेद थे और अथर वनस्य शाखा से पंचाश भेद तो हरे पचास शाखाएं अथर्वेद की है कैसा कहा है तो ऋग्वेद के शाखाएं इक्कीस शाखाएं थी यानी जितने शाखाएं हैं है, सब में एक एक उपनिषद है वेदांत शब्द का अर्थ होता है वेदानाम अंत वेदांत वेदों का जहां समापन होता है अंतिम भाग होता है उसको वेदांत कहते हैं उपनिषद भाग को वेदांत कहते हैं कहीं भी पहले कर्मकांड उपासना कांड का चर्चा है वेद में अंतिम में ज्ञान कांड की चर्चा है जो उपनिषद है वेदानाम अंतर वेदांत वेदों का अंत अथवा वेदों का जहां जाकर के परिवशान जाता समाप्त हो जाता है उसको भी वेदांत कहेंगे सर्वम ज्ञान अपल वेद विजन संतरी ऐसा है वेदों का संपूर्ण कर्पकांड और उपासना कांड संबंधी वेदों का समाप्ति जिस ज्ञानकांड वेद में हो जाता है उसे वेदांत कह सकते हैं वेदांत उपनिषद को वेदांत कहेंगे उप निपूर्वक दो उपसर्ग पूर्वक सद्री धातु है सद्री विशरण गति अवसाद है उसमें अर्थ में धातु होता है शरण शिथिल हो जाए और गति दमन ज्ञान प्राप्ति प्रापसालन नाश जो वेदांत तो माने उपनिषदों का अनुशीलन करते हैं ब्रह्म विद्या का जो उपनिषद के द्वारा परम विद्या प्राप्त होना है उनका विषयों में आसक्ति कमजोर होती जाती है अगर अनुशीलन करेंगे तो अविद्या का नाश होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी इसलिए ब्रह्म विद्या में ही उपनिषद शब्द का अर्थ रखता है ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं हम उपनिषद पढ़ते हैं उपनिषद पढ़ाते हैं बोलते हैं जैसे आयुर्वेद धृतम बोला जाता है घी आयु है कह दिया घी आयु नहीं है आयु का साधन है इसी प्रकार उस ब्रह्म विद्या के साधन ये हमारे मंत्रालि होते हैं उपनिषद के साधन है इसलिए इसको उपनिषद शब्द से कहा साधन में साध्य का प्रयोग होता है जैसे आयुर्वेद कम ऐसा बोल देते हैं घी आयु में यह आयु बढ़ाने के साधन है इसलिए उसको घी को तो आयु बोल दिया कारण का कार्य में कारण का प्रयोग किया गया इसी प्रकार यहां किया क्योंकि हमें उपनिषद माने पुस्तक के माध्यम से हमारे उपनिषद माना ब्रह्मिता की प्राप्ति होनी है किसी मंत्रों के माध्यम से तो ऋग्वेद की शाखाएं एक ही शाखाएं मानी गई ये जो वर्तमान उपनिषद जिसमें हम अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसको पढ़ने जा रहे हैं ये ऋग्वेद के कुछ संगीता भाग है मान मंत्र भाग कुछ ब्राह्मण भाग है कुछ आरण्यक भाग है तीन भागों में विपक्ष हैं वे संगीता भाग जो बोलते हैं मंत्र भाग को जिसमें कर्म आदि करते समय मंत्रों का प्रयोग होता है जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है केवल मंत्र बोला जाता है तो मंत्र भाग संगीता भाग है और जिनमें कर्म का स्वरूप का वर्णन होगा कर्म के फल का स्वरूप का वर्णन होगा यजमान आदि का वर्णन होगा कौन यजमान कौन कर्म कर सकता है जिन मंत्रों में विचार होगा उसको ब्राह्मण करते है। हैं मंत्र ब्राह्मण और नाम रेश वेदत्व ऐसे कहा है दोनों मिलकर के वेद में वेदता है केवल मंत्र भाग को नहीं मानते कुछ समाज में ऐसा है केवल मंत्र भाग को वेद मानने वाला व्याज समाज है क्योंकि काम नहीं चलता मंत्र और परामण भाग दोनों मिलकर तो के होता है क्यों यज्ञ स्वरूप का, का प्रतिपादन करने वाला भी चाहिए वेद वेद यज्ञ करना है मंत्र केवल पूजा में काम आने वाले को मंत्र कहते हैं संजीदा कहते हैं वो तो मंत्र भाग तो ये प्रस्तुत उपनिषद ऋग्वेदी या आरण्यक भाग में है आरण्यक है जो अरण्य में पढ़ा जाए जंगल में बैठ के पढ़ा जाए गोपनीय विष्णु की बातें हो एकांत में चर्चा हो सके समाज में न हो इसलिए आरण्य कहा जाता है उपनिषद में आरण्य एक तो ऋग्वेद में है ये आय आरण्य एक वृहतारण्य प्रसिद्ध है यजुर्वेद में हो शुक्ल यजुर्वेद में बृहतारण्य कृष्ण यजुर्वेद में शुक्ल तो लोग कहा करते हैं मंत्र भाग ब्रह्मचारियों का अधिकार है वो पढ़ते हैं गणांत गणपति गुण गवा भे प्रियंत यह सब पढ़ते हैं वेद पढ़ना उनका काम है मंत्र भाग संहिताभाग ब्रह्मचारियों का होता है और ब्राह्मण भाग गृहस्थों का है क्यों एक एक स्वरूप आदि का वर्ण एक आदि करना गृहस्थाश्रम है मान ब्राह्मण भाग आरण्य जो होता है बाहन पृष्ठियों के लिए होता है जंगल में बैठकर कर विचार करना पढ़ना आरण्य होता है और उपनिषद भाग जो होता है सन्यासियों के लिए होता है चतुर्थाश्रमों के लिए होता है ऐसा कहते लोग तो यह आरणक हम मुख्य सन्यासी हम हो नहीं पाते हैं अगर विविधु सन्यासी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है विद्वत सन्यासी होना तो बहुत दूर की बात रही अगर हमारे जीवन में विविधा भी आ जाए उस तब तो भी जानने की इच्छा भी आ जाए बुभुक्षा समाप्त हो जाए मुभुक्षा भी जब, जब जाए तब भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए आरणक पढ़ना हमारे लिए आवश्यकता है आवश्यक है तो इसमें प्रस्तुत प्रकरण में कुछ आरण्य के माध्यम से संख्या देंगे कुछ उपनिषद के माध्यम से भी संख्या देंगे ये उपनिषद भाग में ऐसा आएगा कि ऋग्वेदीय आरण्य भाग है द्वितीय आरण्य उसके चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय षष्ठ अध्याय ये तीन है ऐत्रोपनिषद उपनिषद क्रम से चतुर्थ वहां से आरण्य क्रम से चार अध्याय हो जाएगा उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय होगा ऐसे संख्या में यहां देखना पड़ेगा आरणिक आया है या उपनिषद भाग में आया है संख्या से पता लगेगा अपतरण भाष्य में यहां पर बहुत विचार है कोई भी उपनिषद होगा उपनिषद का मुख्य जो पूर्व पक्ष के रूप में खड़े हो जाते हैं कर्म उपासना समुच्चय अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय वादी यही है कुछ तो, तो कर्म और उपासना को सर्वश्रेष्ठ मान करके बैठे हुए हैं वैदिक है को मानते हैं किंतु ज्ञान बात को नहीं मानते उसी से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी जो हिरनगर की प्राप्ति हो जाती है, वही परम पुरुषार्थ है ऐसा बात ही है जो उसके आगे कुछ नहीं है ऐसी मान्यता है और कुछ कह हैं, ज्ञान भी है किंतु ज्ञान और कर्म सहसम से बात या करना चाहिए कर्म होने पर भी ज्ञान होने पर भी कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कर्म जो होता है आयु को लेकर के है जिस विषय सतम समाज आ सौ वर्ष तक जिए जीने की इच्छा करे कर्म करते हुए करे उसके आगे आपके पास आयु नहीं रहेगी ज्ञान के लिए समय नहीं है यदि ज्ञानार्जन हो भी गया है तो कर्म को छोड़ना नहीं है सुर्खी ने बोला है अभिनेत्र जब तक जीवन है आयु है तब तक अभिनेत्र करना है ऐसा दिखाऊ तो कर्म से व्याप्त है सारा आयु इसलिए ज्ञान हो भी जाए तो कर्म को नहीं छोड़ना ज्ञान कर्म समुच्चय जारी ऐसा मानते हैं तो भाष्यकार को अविष्ट नहीं भाष्यकार कहते हैं सम समुच्चय तो नहीं है कर्म समुच्चय है पहले कर्म होगा उपासना होगी जीवन में बाद में उसके माध्यम से अंतकर्म की शुद्धि होगी तो ज्ञान होगा ज्ञान होने के बाद कर्म की उपासना की आवश्यकता नहीं यह भाष्यकार का कथन है यदि नदी पार हो जाए व्यक्ति नदी पार के लिए बहुत साधन चाहिए नौका की सहारा लेना पड़ेगा यदि नदी पार व्यक्ति हो चुका है तो नौका को सिर पर लेकर नहीं चलेगा काम हो गया उसका वैसे आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो गया है जिसके लिए ज्ञान के लिए साधन थे कर्म और उपासना बर्वाश्रम भेद कर्म बर्वाश्रम भेद उपासना जो थे सब ये उस ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त होने पर मोक्ष के लिए उनकी आवश्यकता नहीं और ज्ञान मोक्ष है ऐसा जैसे दीपक को जलाने के लिए बहुत सारे साधन की अपेक्षा है माचिस चाहिए घर्षण क्रिया चाहिए तेल चाहिए दीपक बत्ती चाहिए सब कुछ करके दीपक जलेगा किंतु दीपक जलने के बाद में उन साधनों की आवश्यकता नहीं होती अपने उसका काम है प्रकाश करना अंधेरा को भगाना अंधेरा को भगाने के लिए दीपक स्वयं काम करेगा जलने के बाद उसके लिए फिर घर्षण आदि क्रिया की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार ज्ञान होने के पश्चात उपासना कर्म आदि की आवश्यकता नहीं है ये भाषाकार का कहना है तो इस उपनिषद में प्राय सभी उपनिषदों में ये होता है उपासना और कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मान के बैठने वाला पूर्व मीमांसक जो बैठे हैं जो जैवनी पद्धति के आधार पर चलने वाले लोग हैं तो कर्म और उपासना ही सर्वश्रेष्ठ सावधानी वही करते रहना चाहिए ज्ञान के लिए स्थान नहीं देते हैं क्यों भाष्यकार का दिष्ट नहीं है या पूर्वक्ष रूप में वही पहले सबसे पहले वही आएंगे कर्म और उपासना समीक्षा वाली है हैं। उसी से परम प्रसाद हो जाएगा इसलिए उपनिषद के ऊपर में ज्ञान के लिए भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं है ऐसा यहाँ शुरू उपो में उपोदघात में आएगा यहीं से आरंभ इसका शांति मंत्र होता है बांगमे मनुष्य यदि भी हम शांति तो मंत्र बोले हैं आज पहला दिन है आगे से हम केवल बानवे मनुष्य प्रतिष्ठा उस मंत्र का तो करेंगे किसी उपनिषद में दिग्वेज का शांति मंत्र वही होता है माने से अवतरण भाष्य बहुत बृहद आकार में लंबा है इसका कितना लंबा भाष्य अवतरण में किसी उपनिषद का पाया नहीं जाता बहुत लंबा है एक पूर्व विमानसों के साथ में यहां चर्चा है, है? यही है ज्ञान माने उपासना और कर्म के समुचय वाली बोले उसी से परम प्रसार हो जाएगा आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है अथवा आत्मज्ञान उसी के लिए कर्म कर्म का कर तो कर्म का अंध हो जाएगा यजमान जो होगा मैं करता हूं इतना ज्ञान रहेगा उसका मैं इस कर्म का अधिकारी हूं इतना ज्ञान रहेगा आत्मज्ञान हो गया उसको वही ज्ञान है उसका यही मानते हैं आत्मज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान नहीं होता शरीरादि से अतिरिक्त आत्मज्ञान नहीं है शरीरादि व्यतिरिक्त अकर्ता उपभोक्ता आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है मैं इस कर्म का योग्य हूं करता हूं इतना आत्मज्ञान हो जाता है उसको तो ज्ञान कर्म समुचय हो जाएगा ये उनका कहना होगा ठीक है हम कहते हैं आत्मा वय इदम इत्यादि ना केवल आत्मविद्या आरंभ से अवसरम भक्त वृत्तम आत्मा वय इधम अग्रे आशित ऐसा आएगा नान्य किंचनिष् ऐसा आएगा बाकी मंत्र आएगा आत्मा वही इधम अग्रे जैसे सदैव सौम्य दग्र आश्रित छो के महे उसी प्रकार यहां आत्मा वग्र आशित ना ये जगत जो भी अभी स्थूल जगत जो तो दिखाई पड़ रहा है ये चलायमान है अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने क्रिया हो रही सारी जगत में ये जगत आत्मा रूप में ही था सृष्टि के पहले इदम जगत अग्रे सृष्टि प्राप्त सृष्टि से पूर्वावस्था में ये पैदा होने के पहले अवस्था में आत्म रूप में था कोई भी व्यक्ति हमारा शरीर भी ये शरीर प्राप्त होने से पहले आत्म रूपये था ये इसका आकार प्रकार कुछ नहीं था जगत भी ऐसे ही था इसके उत्पत्ति के पहले किसी को अपने आकार प्रकार होता नहीं था बात आत्म रूप था आत्मा भाई प्रसिद्धि को दिखाने के लिए भाई लगाया मंत्र में आत्मा भाई इधम इधम जगत आत्मा भाई आत्मा ही था आशीर्मा नान्यत के इंचल में सदियों हलचल वाला जगत नहीं था उसका यह चेष्टा जगत है अभी कर रहा है ऐसा जगत नहीं था अभी अपने अपने काम कर रहे हैं सब वायु चलती है जल बह रहा है पृथ्वी धारण का काम कर रही है सूर्य चंद्र चल रहे हैं सब जगत में काम अप्रमय काम हो रहा है कार्य नहीं था कुछ भी नहीं था अपने स्वरूप प्राप्ति के बाद ही कार्य होगा नान्य चिंतन सब ऐसा स इक शांत उस परमात्मा ने उस काल में सोचा लोकान सिजाई थी मैं इन लोगों की सृष्टि करूँगा ऐसे आरम्भ करते हैं जैसे सांदो की प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया आना है उस मंत्र का प्रतीक ले रहे हैं आत्मावय इदम इत्यादि ना ये मंत्र आगे आएगा केवल आत्मविद्या आरंभ अवसरम भर भक्तमृतम केवल आत्मविद्या शुद्ध आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान के जहां आरंभ कर रहा है इसके लिए पूर्व की बातें करते हैं यहां से पहले जो आत्मा इधमग्रे आश्रित जो मंत्र आ रहा है इसके पहले क्या कहानी हो गई क्यों हम अतरे आरण्यक द्वितीय आरण्य के चतुर्थ अध्याय में मंत्र आता है शुरू में आत्मा वैधमग्रष्ट उसके पहले प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय हो चुका है आरण्य के हिसाब से तो कृतम तीर्थ पूर्व की बातें है करते हैं मेरे पूर्व में जो कर्म उपासना की चर्चा की गई थी हम जहां उपनिषद में पढ़ने वाले हैं उसके पहले की बात रिंगवेद में उसकी चर्चा ये करना आत्मावीरम इत्यादि ना केवल आत्मविद्या आरंभ अवसर केवल आत्मज्ञान का ही अवसर आरंभ का अवसर देना है तो कर्म उपासना को नहीं देना है मान्यता उपय इसलिए वृत्तम कीर्त है पूर्व के साथ इसका संबंध दिखाते हैं कर्म उपासना करने से जिसकाम भाव से कर्म जिसकाम भाव से उपासना कर सके तो क्या होगा अंतकरण की शुद्धि होगी अंतकरण की शुद्धि होने पर इन वेदांत गठित वाक्यों का समझेगा आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान के साधन जरूर हैं तो आत्मज्ञान होने पर उनकी आवश्यकता नहीं ये कहना चाहते हैं इसलिए पहले की बातें करते हैं जो कर्मों कर्म उपासना पहले पूर्व में कथित हो चुके हैं हम जिन मंत्रों में बैठने जा रहे हैं आत्मा वैध मगरे आशित आरण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय है उसके पहले प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय हो चुका है तो उन बातों को कहते है ये करके हैं ये कहा परिसम्तम कर्ग भाष्कार लेते हैं परिसम कर्म सह अपार ब्रह्म विषय विज्ञान कर्म की समाप्ति हो गई जितने भी कर्म थे कर्मकांड पूरी हो चुके इसके पूर्व में कथन हो गया कर्मों का किस कर्म का क्या फल है क्या स्वरूप है क्या साधन है, सब कथन हो गया प्रत्येक कर्म का साधन कर्म भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है उसके स्वरूप कर्म का स्वरूप क्या है उसका फल क्या है साधन स्वरूप फल बता समाप्त हो गया कर्म केवल कर्म ही नहीं सह अपर अपर ब्रह्म विषय विज्ञान है ना अपर ब्रह्म विषय विज्ञान माने अपर ब्रह्म को विषय करने वाली उपासना हिरण्यगर्भ को विषय करने वाली उपासना जो हम ग्रह उपासना आदि हैं सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञान है न जो अपर ब्रह्म को विषय करने वाले विज्ञान माने उपासना उपासना के सहित कर्मों की चर्चा हो चुकी है इसके पहले जहां अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आत्मा भी ये आशी इस मंत्र के पहले की बात कर एक दो में टिप्पणी कहा परिसम्त मैंने ऋग ब्राह्मण आरण्य की ग्रंथ भागे वृत्त ऋग ब्राह्मण के जो आरण्य भाग है तो यहां से आगे के पूर्व ग्रंथ में बातें परिसम्त तो हो गया माने उपासना संबंधी बातें और कर्म संबंधी बातें पूरा हो गया ये बता दिया अपरप्रम विषय विज्ञान कहा हिरण्य घर उपास विज्ञान माने उपासना ज्ञान नहीं उपासना है अपरप्रम की ज्ञान माने उपासना होती है तो परप्रम्ञान ज्ञान ये बता दिया सहिषा कर्मो ज्ञान सहित से परागति वही जो उपासना कर्म सहित उपासना है वही सहिषा कर्मणो ज्ञान सहित्य से परागति वही सहिषा गति वही गति है परम गति है कर्म सहित उपासना का परम गति वही है हिरनगर वही पहुंचना है हिरणगर प्रभाव को प्राप्त होना है कर्म सहित उपासना दोनों मिलाकर के समय समुच्चय जिसने किया हो जीवन में कर्म और उपासना सहसा गति परागति परमति वही है। ऐसा परागति कर्मणो ज्ञान सहित से कर्मणो सहसा परागति वही परम गति है कौन हिरनगर पद प्राप्त हो उक्त विज्ञान द्वारे उपसंहृता कहते हैं आगे जाकर के उक्त विज्ञान प्राणोपासना प्राण रूप से हिरणगर् उपासना की समस्त प्राण रूप से उक्त विज्ञान उस प्राणोपासना के माध्यम से उपसमृता उपसंहार कर दी गई जी नगर में जी जो प्राप्ति है पूर्व संग्रह कहा कहा तत्त सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम ऐसा कहा है कई तरह आरंभिक द्वितीय अत्याय बोला है हम तो अभी चतुर्थ अध्याय में पढ़ेंगे आगे उपनिषद की पूर्व की बातें है द्वितीय अध्याय में है सत्यम ब्रह्म यही जो प्राण नामक ब्रह्म सत्य ब्रह्म है ऐसा कह दिया प्राणोपासना की चर्चा की उसी में बोल दिया ए तत्सत ब्रह्म ऐसा कहा और भी कहा सब ये सब एको देव ये एक ही देवता है ये, ये जो अपर ब्रह्म है यही एक ही देवता है ये तस्वीर प्राण सर्वे देवा विभूत है यही जो प्राण रूप ब्रह्म है समष्टि प्राण हिरणगर इसी का सर्वे देवा विभूत है सारे देवता है जितने भी हैं इसी का विस्तार है महिमा है यही एक देवता है इसी का विस्तार है इंद्रादी देवता सारा ऐसा करके महिमा बताइए और भी कहा है ये तस्य प्राण से आत्मभावों का संवता प्यती कहा जो उपासक होगा ये तस्य देवता या आत्मभाव ग इसी देवता का स्वरूप होकर के यानी हिरण्य गर्भ उपासना के द्वारा हिरण्य गर्भ स्वरूप बन करके ये तस्य प्राण से जो प्राण रूप हिरण्य गर्भ है इसी के आत्मभाव स्वरूपता स्वरूप प्राप्त करता होगा देवता वही देवता भाव में प्राप्त होगा अपने मनुष्यत्व समाप्त करके देवता भाव में प्राप्त करेगा उपासक बता, ये बताइए उत्तम ये कहा है पूर्व में ये बातें हो गई अब पूर्व मीमांसक आकर के बोलते हैं वही परम व्यक्ति उसके आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं से है पूर्व शुरू करते हैं सोयम देवता अप्य लक्षण पर पुरुषार्थ है यही देवता को प्राप्त होना हिरणगर्भ भाव को प्राप्त होना हिरणगर्भ में लीन हो जाना उपासना कर्म उपासना के माध्यम से तद्भाव को प्राप्त हो जाना अप्यय हो जाना यही परम पुरुषार्थ यही है ये मोक्ष ऐसा मानते है यही मोक्ष है पूर्व मेक्षों का है एस एव मोक्ष सच अयम यथोक्न ज्ञानकर्म समुच्चयन साधन समुच्चय साधन न, न, न प्राप्त हो वो जो हिण्यगर्व प्राप्ति है जो तो हिण्यगर्व है पुरुष वो क्या होगा वो मोक्ष सच मान मोक्ष वो मोक्ष हिरण्यगर्व प्राप्ति रूप मोक्ष है वह यथोक्ते न ज्ञान कर्म समुच्चय साधन उपासना और कर्म समुच्चय के माध्यम से ज्ञान समुदाय उपासना उपासना और कर्म के समुचय के माध्यम से प्राप्त कर्म योग्य मोक्ष नातः परम अस्थित एक प्रतिपन्ना इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ लोग प्राप्त हो गए एक प्रतिपन्ना भाष्यकार करते कुछ लोग ऐसे बाप को प्राप्त हो गए हिरण्य प्राप्ति से आगे कुछ भी नहीं कर्म उपासना का परम गति है इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है एक एक प्रतिपन्ना कुछ लोग ऐसे प्राप्त हो गए हो गए हैं ता निराचु उनके खंडन करना है उनके मत ठीक नहीं है हिरणगर् प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ नहीं है उसके आगे और मंजिल है ये बोलना चाहते हैं तह निराच्य ऋषु उस मत का खंडन करने के लिए भाष्यकार निराकरण करने के इच्छुक हैं उत्तरम आगे केवल आत्मज्ञान विधानात्म आगे की बातें करना चाहते हैं आत्मा वी इधम इत्यादि यहाँ आगे के मंत्र बोलते हैं आत्मा वही इधम इधम एक, एक एव अग्र आशीत इत्यादि मंत्र आरंभ करें केवल आत्मज्ञान विधान के लिए कर्म और उपासना ही परम पुरुषार्थ का साधन नहीं है अंतकर्म शुद्धि के साधन है वो जिसका भाव से करेगा और तो। फल की कामना करके करेगा तो फल लेकर के समाप्त हो जाएगा निष्काम भाव से करता हो अंधकर्म शुद्धि के साधन होगा किंतु आत्मज्ञान मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है इसको आत्मज्ञान विधान करने के लिए आगे आत्मावयी समग्रव एक आश्रित इत्यादि मंत्र का भाष्यकार प्रयोग करेंगे एक निराचार निराच किशोर वेद पुरुष है माने उन मतों को खंडन करने वाला वेद भगवान आत्मावय बोलने वाला वेद है कहा वेद पुरुष यहां खंडन करना चाहते आत्मा वही सकते देते दो, तो, दोषण तो, उत्तरम तो तो उत्तरम आत्मा इति इदम इत्यादि वाक्य जातम अध्याय त्रीत तो क्या कहना चाहते हैं? उत्तर मैंने आगे का आगे का कहना क्या कहना आत्मा वही इत्यादि जो वाक्य समुदाय है तीन अध्याय के समुदाय है मान वाक्य लेना है अथवा तीन अध्याय के समुदाय पर लेना है इसको कहना है माने चतुर्थ पंचम ष्ठ अध अध्याय लेना है विधानम माने अभिधानम कथन के लिए माने विधान कथन के लिए यथा है परागति परम गंतव्यम प्राप्तव्यम फलम सहीसा ज्ञान कर्मणों परागति कहा था तो परागति माने क्या है तो कहा परम गंतव्य स्थान वही है प्राप्ति वही है ये कुछ लोगों तो का मतलब है वही है प्राप्त फल वही है परागति का अर्थात प्राप्त फल वही है उपसंहारम एवं वाक्य उदाहरण दर्शाते हैं किसी का उपसंहार दिखाते हैं वही परागति को दिखाते हैं वाक्य का उदाहरण देखकर दिखाते हैं मंत्र मंत्रवाक्य दिखा दिया ये तत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम यही सत्य ब्रह्म है प्राण नामक ब्रह्म यही सत्य और ये सिको देव इत्यादि कहा ठीक है तत्र सह सर्वे भोज्येन संयुक्त अध्यात्म अजैवलक्षण प्राण सत्यकदवाच्योती वक्यन उपसंत त्रेन कृप पूर्वग्रंथ उक्त अर्थजात परामर्श तब्द्वारा पूर्व में कह जो ग्रंथ है ही सिद्ध होता है कह उपसारस्ताव अब उपसंगार प्रस्ताव में ये कहेंगे क्या कहेंगे तो कह की उस पूर्व ग्रंथ में यही कहा सह सर्वे भोज्य रंग जितने भोग्य पदार्थ है सब लीन हो जाते उसे लीन होने भोज्य है भोज्य शब्द और भोग्य शब्द में अंतर होता है भोग्य माने रक्षा के योग्य को भोग्य बोलते हैं और भोज्य होता है खाने योग्य को भोज्य बोलते हैं भक्षम भोज्य सूत्र है सूत्र है, है खाने योग्य को भोज्य बोला जाता है प्रत्यय है भोज रात से घट रिहद से घट किया हुआ है किंतु कहीं भोज्य आएगा कहीं भोग्य आएगा पृथ्वी भोग्या पृथ्वी खाने योग्य ने भोग्य है रक्षा के योग्य है ओदनम भोज्यम बात खाने योग्य है तो भोज्य है माने सब उसमें लीन हो जाते हैं हिरण्य गर्भ कैसे छांदों के में एक संवर्ग विद्या के चर्चा हो गई वायु वा संवर्ग प्राण में सुश्रुप्तिकाल में सारे प्राण में लीन होता है वायु भी लीन हो जाते हैं प्रलय काल में महावायु में लीन हो जाते, जाते हैं है। है। में लीन हो जाते हैं सब इसलिए प्राण को भोक्ता माना हुआ है बाकी भोज्य माना हुआ है सब उसमें लीन हो जाते हैं ये कहा है तत्र सह सर्वेण भोज्य संपूर्ण भोज्य वर्ग के साथ में भोक्ता होगा बाकी सब भोज्य हो जाए। उसमें लीन हो जाना है प्रलय में भोज्य न संयुक्त उसमें संयुक्त हुआ अध्यात्म अधिदैव लक्षण प्राण प्राण दो रूप विभक्त है अध्यात्म रूप में और अधैव रूप में अध्यात्म रूप में यहाँ है अध्ययन रूप में हिरण्य नगर रूप में दिखाई दे रहा है अध्यात्म तो अदैविक लक्षण प्राण सत्य एक शब्द वाच्य सत्य शब्द एक शब्द का वाच्य नगर। इसलिए कहा था सत्यम ऐसा कहा था यही सत्य है कहा था यदि प्राण स्वरूपम अनेक वाक्य ने उपस्थित द्वारा इस वाक्य के द्वारा यह तत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम इस मंत्र के द्वारा क्या सिद्ध किया प्राण के स्वरूप का निर्देश किया प्राण स्वरूपम अने वाक्य में प्राण स्वरूप टिप्पणी में कहा फलीभूतम वही फल है उपासना का फल है वो हिरण प्राण स्वरूप उसका स्वरूप का निर्णय दिया ये सत्यम ब्रह्म प्राणाक्षम शब्द के द्वारा ठीक है अनुक्तम इत्या इस वाक्य के द्वारा प्राण एक ही है कहा गया ऐसा देव इत्यादि शब्द से प्राण को एक ही बताया वाक्य से ऐसा कहा पांच के टिप्पणी में कहा अने ये इत्यादि वाक्य ना अने ना माने वाक्य ना ये इत्यादि वाक्य एको देव इत्यादि वाक्य द्वारा प्राण को एक ही बताया अनेक प्राण नहीं है वो हिरा में एक ही है ऐसा कहा तभी बाघ अग्न देवा का इतिहास है फिर ये इंद्रादी देव ये बाणी अग्निभाग भूतः मुखम प्राभिशद ऐसे आता है जो अग्नियादी बाघ आदि देवता क्या है फिर हिरणगर एक ही देवता है तो ये भी देवता है ये कौन है ये प्रश्न उठा कर बाघ अग्नि आदय देवा बागी देव है अग्निदेव है इत्यादि कह कौन है फिर जब सारे हिरणगर ये प्राणी है ये कौन है संगा तस्य बाघ तंत्री अर्थात अश पुरुष से ये मंत्र है कहें का तस्य बाघ उसी के ही बाघ विस्तार है तंति मानी विस्तार तंत्र विस्तार ऐसे तीन प्रत्येकर तंती बनता है विस्तार है उसी का विस्तार है सब विभूति एक उसी का आता है तस्य व्य जो हिरण्य गर्भ्य बाग तंती बाघ आदि देवता तंती है मानी विस्तार है उसी की महिमा है देवता तो वही है वो अतः अथ विभूता है इसलिए विभूति हो जाते हैं उसी महिमा है ये विभूति हो जाते हैं बाघ आदि कहा अस्य पुरुष इस पुरुष के विभूति हो जाते हैं ये एक कहा इत्यादि का प्राण से विभूत विस्तार इति प्राण का ये हिर प्राण है उसी का ये विस्तार है विभूति माना विस्तार विशेषण भवन विभूति विस्तार है एक तस्वीर प्राण सर्वे देवा विभूत इसी प्राण का ही सारे देवता विभूति है मानी महिमा है विस्तार है यही है जैसे आटे का विस्तार पकवान न सारे हो जाते हैं आटा ये आटा का ही विस्तार है और क्या है जितने भी पक्वाने बनते हैं आटे ही होता है वैसे जो भी बनता है नगर वही है उसी से ऐसा विस्तार है कहा ठीक है मैं आगे बोलते हैं सर्वात्मक सर्वात्मक्राण से आत्म विज्ञा कर्मसहितादेवतात्मक प्राण प्राप्तिलक्षण फलम प्रज्ञा देवताम ब्रह्ममयो अमृतमय संभूय देवताप्यव्य में प्रसंगत कहते हैं इस प्रकार से क्या होगा सर्वात्मक प्राण से आत्मत्वे न कर्मसहिता विज्ञान है सर्वरूप जो, जो प्राण है हिरण्य गर्भ है उसको तो आत्मरूप से कर्म सहित विज्ञान के द्वारा साधन के द्वारा कर्म कर्मसहिता विज्ञान विज्ञान मानी उपासना कर्म सहित उपासना के माध्यम से उसको आत्मभाव से प्राप्त करने पर करने से उस हिरण्य गर्भ आत्मत्वे न सर्वदेवा देवतात्मा का प्राण प्राप्ति भाव से सर्वदेवता स्वरूप जो प्राण हिरण्य गर्भ है उसकी प्राप्ति लक्षण फल होगा इस तरह से फल मिलेगा कहा क्या है का उसको के लिए कहा है प्रज्ञामयो, देवतामयो ब्रह्ममयो अमृतमयो, हिरण्य के लिए ऐसा आया बाकी वो ज्ञान रूप है देवता स्वरूप है सारे देवता स्वरूप है ब्रह्मरूप है अमृत रूप है संभूय देवता आपके अति उसमें एकत्व प्राप्त करेंगे देवत्व भाव को प्राप्त करता है उपासक जो होगा उसमें शंभूह को मिलकर के उस गिर में मिलकर देवता भाव को प्राप्त करता है यह एवं देवता इस तरह से उपासना करता है ऐसा है यदि अनेक वाक्य ने उपस्थन इस वाक्य के द्वारा उपसंहार किया गया यह कहा एक त्य प्राण से आत्मभाव रक्षण देवता इस बात के द्वारा उपसंहार किया है टिप्पणी के साथूय माने भूतवा होकर के देवता भाव होकर के मिलिता मिलित बाबा अथवा मिल करके ये तो अवैध होकर के या मिल भील करके मिलित्वा बा हिरण गर्भात्मना अवस्थिता हिरण गर्भ रूप से स्थित होकर के सर्वा देवता अप्यतीत सारे देवता उसमें लीन हो जाना एक हो जाता हो हो है ठीक है हमें कहते हैं आगे तथा ज्ञान सहित कर्मना ज्ञान मान उपासना उपासना सहित कर्म के माध्यम से केवल आत्मस्वरूप प्रस्थान लक्षण लक्ष्मण मोक्ष से केवल ज्ञान उपासना सहित कर्म से केवल आत्मस्वरूप में रहना जो तो मोक्ष है यही तो है ना केवल आत्मभाव में रहने का नाम मोक्ष है तो वो प्राप्त हो जाता है ठीक है तथा ज्ञान सहित कर्म केवल आत्मस्वरूप अवसर है ज्ञान मान उपासना उपासना सहित कर्म के माध्यम से केवल आत्मभाव में रहना ही मोक्ष है वो मोक्ष से सिद्धे मोक्ष तत्सिद्धम केवल आत्मविद्या आरंभ से इधानीम अवसरित लाभ इसलिए सिद्धांत की ये बोलते हैं इसलिए उपासनाशहित कर्म के द्वारा आत्मभाव में रहना रूप मोक्ष की असिद्धि है ज्ञान सहित करणा उपासनाशहित कर्म के माध्यम से केवल आत्मस्वरूप अवस्थान में रक्षण मोक्ष से असिधि है केवल तो आत्मभाव में रहना रूप मोक्ष बन नहीं सकता इसलिए तत्सिद्धम आत्मभाव में रहने की सिद्धि के लिए मोक्ष सिद्धि के लिए केवल आत्मविद्या आरंभ से केवल आत्म-विद्या का आरंभ का अवसर हम इधानीम अवसर है इस समय समय आ गया ये अर्थ आया सिद्धांत को टीका में आगे बोलते हैं अत्र अनंतरे अत्र का अवसरे इस अवसर में अनंतरे में न अवसरे इस अवसर में आत्मविद्या के अवसर में सर्वात्मक सूत्रात्मा प्राप्ति व्यतिरिक्त तो मोक्ष से कुछ लोगों का कहना है तो सर्वात्मक सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है उसके प्राप्ति से अतिरिक्त तो मोक्ष है ही नहीं वही कुछ लोग ये मानते हैं इसलिए इस अवसर पर सर्वात्मक प्राप्ति व्यतिरिक्त इससे अतिरिक्त तो कोई मोक्ष नाम की वस्तु नहीं सर्वात्मक भाव है धीरण्य गर्व उसको प्राप्ति ही मोक्ष है जिससे व्यतिरिक्त मोक्ष के अभाव मोक्ष के अभाव होने से तदर्थम केवल आत्म आत्मविद्यारंभ नहीं होता इसलिए पूर्व पक्ष शंकराचार्य के लेखन पकड़ता है केवल आत्मज्ञान के लिए यहां पर करना, उसके लिए आरंभ करना ठीक नहीं है ये बोल केवल विद्या आरंभ हो नहीं केवल केवल ज्ञान का आरंभ करना ठीक नहीं क्योंकि केशांचित मत हम उत्थाप कुछ मीमांसकों का मत है ये। उनके मत का उत्थापन करते हैं भाषिक करते हैं पहले एक कहा चार की टिप्पणी केसांचित हिरण्य गर्भारणाम मान हिरण्य गर्भ संबंधी को हिरण्य गर्भ बोला जो हिरण्य गर्भ जो उपासको है हिरण्य गर्भ ऐसा होता है क्योंकि जिसको जो दिखा दिया जाए वो उसी में तल्लीन हो जाता है वो दूसरे को मानने को तैयार नहीं पांडव के कार्य का भी कहा था यम भावम दर्शेद यश तद्भाव सदुपश्यति जो जिस परंपरा में पहुंच गया होगा उसको उस गुरुजी ने जो बता दिया होगा जो जो रास्ता दिखा दिया यही रास्ता है बता दिया है वही रास्ता उसको दिखता है पांडव के कार्य का भी कहा है यम भावम दर्शेद यश तदभावम सदुपश्य सबसे अवति सा वो जो भाव भी उसकी रक्षा करता है वही तादाद में होकर के उसकी रक्षा करता है जिस भावना के जीवन भर रहेगा वही भाव में चला जाएगा रक्षा करेगा वो भाव अवति कम्भूत का असौता ग्रह समोपायुक्त कहा ता, वो उसी ग्रह में आशक्ति में युक्त है उसी भाव को प्राप्त तो होता है जैसे जैसे हो जाए वैसे हो है तो यहाँ हिरण्य को माध्यम से चलने वाले को हिरण्य गर्भ दिखेगा और कुछ नहीं दिखता उनको जिस परंपरा में पहुंच गया है उसको वही दिखता है दूसरा नहीं दिखता यही कहा, तो कहा सोयम करके कहा था सोयम देवता प्रलक्षण पर पुरुषार्थ कुछ तो कुछ लोगों का मत है यही हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना स्वरूप जो है यही परम पुरुषार्थ यही है ऐसे मानते उसके आगे कोई मोक्ष नाम की वस्तु तो नहीं ऐसा कुछ लोगों का कथन है वो और वो किससे प्राप्त होगा इन कर्म वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं कर्म और उपासना के माध्यम से प्राप्त होगा समुच्चय के माध्यम से इसलिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान के लिए आगे के ग्रंथ में भाषा लिखने की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं आत्मा भाई का अग्रय आशित आदि की लिखने की आवश्यकता नहीं यह उनका कहना है ठीक है यह विषयादिमता सुख रूपत्व न पुरुषार्थत्वाद मोक्ष यही विषयादिमान होने के कारण मोक्ष में कुछ मिलना चाहिए ना ग्रह नगर व पद विषय मिलता है जब चाहे जैसा रूप बनाना चाहे वैसा रूप हो जाता है स्त्रीवीर वाह यहाँ घूमने की शक्ति आ जाती है जैसा चाहे तरह लोग कब के गए हुए हैं आज देख नहीं पाते हैं किंतु तो कुछ बात में होगा तो मन में सोचते ही खड़े हो जाते हैं उसकी ऐसी तो विषय वाला चाहिए तभी तो कुछ आनंद मिलेगा इतने कष्ट करके गया हुआ है कुछ निर्विशेष आत्मा में रहने से क्या मिलेगा उसको कुछ नहीं मिलता वैष्णवाचार्य कुछ लोग बंद है मक्खी बन करके मिस्त्री को चूसना अच्छा है तो मिस्त्री बनना अच्छा नहीं है तो दूसरा चूसेगा कोई तो। तो। माने बाहर होकर के ब्रह्म के आस्वादन लेना अच्छा होता है ब्रह्म भाव में जाने पर तो आस्वादन नहीं मिलेगा यही कहते हैं उनका कहना हिरण्य करो भाव के लिए बोलते हैं यस्यवे जो पद पहुंचा हुआ है कर्म उपासना के माध्यम से विषयादिमता ये पद कैसा है विषयादिमान है सारे विषय वहां मौजूद आए जैसे जैसे दिव्य भोग वहां पर मौजूद है विषयादिमता विषयादिमान ये जो पद है इसका सुख रूपये सुख होता है अब विषय नहीं निर्विषय आत्मा को पकड़ कर करके क्या, क्या सुख मिलना वहां सुख चाहिए रूप होना अच्छा नहीं है सुखी होना अच्छा है सुख वाला होना अच्छा ऐसा होता है ये तस्व विषयादिमा विषयादिमान है विषय रूप है विषय वाला है ये पद हिरण्य पद इसलिए सुख रूपये सुखरूप सुख स्वरूप हो जाता है विषयादिमान होने से इसलिए पुरुषार्थत् क्यों व्यक्ति कोई भी परम पुरुषार्थ सभी चाहते हैं कि सुख चाहते हैं परम पुरुषार्थ वही हो जाता है सुख होने से सुख विषयादिमान है उपथान हृदय नगर व पद तो इसलिए पुरुषार्थ है पुरुष ही अर्थ थे प्राप्त थे, थे पुरुषार्थ सारे प्राणी जिसकी अभिलाषा करते हैं तो पुरुषार्थ है किस किस करते हैं सुख की अभिलाषा करते हैं वो पुरुषार्थ होता है उसी के लिए साधन करते हैं तो सुख वही मिलता है हिरणगर व पद में विषयादिमान होने के कारण निर्विशेष आत्मा कोई कोई विषय है ही नहीं वहां क्या सुख मिल रहा वहां इसलिए उसकी साधना करनी चाहिए ये कौन का कहना है तस्वीर विषयादिमता सुख रूप यही पद है हिरणगर व पद है यही विषयादिमान होने के कारण से सुख होने से पुरुषार्थ ही तो पुरुषार्थ है, है। प्राणी इसी को तो चाहते हैं सुख को तो चाहते हैं इसलिए मोक्ष मोक्ष है ये हिरणगर प्राप्ति मोक्ष है न निर्विशय अच्छा, अच्छा केवल आत्मस्वरूप अवस्थान से अच्छा। जो तो निर्विषय है केवल स्वरूप में रहना है वो कोई मोक्ष नहीं, क्यों? वो पुरुष के मिलना नहीं ये बोलते है वो ये सबोक्ष पूर्व पक्ष ने कहा यही मोक्ष है वास्व कहा प्राप्ति तो ही कर्म और उपासना के माध्यम से जो प्राप्ति यही मोक्ष है विषयादिमान तो है सुख मिलता है वहां बहुत अयमअपोक्ष केवल आत्मज्ञान साध्य थे सविशेष्ट सिद्धांति की ओर से एक शंका उठा दिया जाए सिद्धांति के देश से भाई चलो इसी को मान लेते हैं हम मोक्ष मानते हैं हिरण को प्राप्ति पर कोई मोक्ष मान लेते हैं चलो कुछ दुर्गन न्याय अयम अपनी मोक्ष जो मोक्ष है आपने जिस मोक्ष को बताया सुग्रूप मोक्ष बताए सुख प्राप्ति को मोक्ष बताया ये मोक्ष चेत मोक्ष यदि है केवल आत्मज्ञान आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान से साध्य होगा कर्म उपासना से नहीं हो मान लो साध्य तरह तरह आरंभ हो अथवा फिर क्या होगा उसके आत्मज्ञान के लिए उपनिषद की व्याख्या आरंभ करना अथवा न होगा केवल आत्मज्ञान से साथ सिद्धि हो जाए पद इससे शंका उठाई गई तब उत्तर देते हैं सबसे होता है क्यों वो पद सविशेष पद है पूर्ववादी बोलता है हिरनगर में सविशेष साधन के द्वारा ही सिद्धि निर्विशेष साधन से हिरनगर पद की प्राप्ति नहीं होगी और वो सुख वही है सविशेष सविशेषण साधन सिद्धि सविशेष साधन के द्वारा ही सिद्धि कहना ठीक होगा उसके संगत होगी क्यों सविशेष पद है सुख मिलना है वहां पूर्वादि का कहना है सिद्धि सिद्धि माने पांच फिट में कहा सविशेष मोक्षस्य जो मोक्ष से सविशेष है उसके लिए सविशेष साधन से प्राप्त होना अच्छा होगा निर्विशेष साधन से ठीक नहीं होगा इसलिए आत्मज्ञान के लिए उपस्थित की व्याख्या करनी आवश्यकता है ये और कथ सच ये भाष्य सच अयम के जो हृदय जो प्राप्ति है वो जो पद है मोक्ष सच मोक्ष अयम मोक्ष यथोक्त ज्ञान कर्म समुच्चय साधन प्राप्त जो पूर्वों तो को उपासना और कर्म समुच्चय साधन है उसी के द्वारा प्राप्त है ज्ञान परम अस्त एके प्रतिभा इससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं हिरणगर्भ पद प्राप्ति से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं और वो उसके प्राप्ति तो उपासना और कर्म से हो जाता है ये उनका कहना है था। था। था। आत्मना सविशेषत्व केवल आत्मविद्या अभावाद भी न त्या हेतुत्तम विद्या कद आत्मा सविशेष आत्मा भी सविशेष है कभी खाली आत्मा का ज्ञान किसी को होता नहीं अहम मनुष्य अहम पुरुष अहम स्त्री विशेष रूप से ज्ञान होता है आपका सब विशेष है खाली आत्मा का कहां होता है पूर्वादी की क्षमता है पूर्व पक्ष है आत्मा न सविशेष सत्य ना आत्मा सविशेष है अहम पुरुष अहम स्त्री अहम बाल अहम वृद्ध विशेष करके बोलता है सविशेष आत्मा आत्मा ना सविशेष सत्य ना एक विशेष होने के कारण केवल आत्मविद्या केवल आत्मज्ञान होता ही नहीं आत्मा सविशेष होता है अहम मनुष्य बोल रहा है मनुष्य तो लगाकर ही आत्मा को बोल रहा है खाली आत्मा बोलता ही है केवल आत्मज्ञान होता ही नहीं अहम मनुष्य ज्ञान हो गया सविशेष रूप ज्ञान हुआ है मैं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान हो रहा है आत्मज्ञान हुआ मनुष्य मनुष्य रूपेगा अहम पुरुष बोलेगा पुरुषत्व ज्ञान होगा आत्मा का अहम स्त्री स्त्रीत्व ज्ञान होगा आत्मा का सविशेष है निर्विशेष आत्मज्ञान कहां होता है विशेषण के साथ ही होगा कुछ न कुछ विशेषण लगाएगा तभी ज्ञान होगा एक पूर्वादि का कहना है आत्मा ना सविशेष सविशेष सत्य सविशेष केवल आत्मविद्या अभाव है केवल ज्ञान होता ही नहीं। खाली आत्मा का ज्ञान कहाँ होता ना? कुछ न कुछ विशेष लगाकर ही होता है अहम गौरा हम श्यामा इत्यादि जो बोलेगा कुछ न कुछ विशेष लगाएगा तभी आत्मा का ज्ञान होता इसलिए अभावाद अभी ऐसा होने पर भी न तस् हेतुत्व इत्यादि इसलिए उस आत्मज्ञान के लिए कि उपनिषद की व्याख्या करना ठीक है मोक्ष का कारण आत्मज्ञान नहीं है न तस्या तेतुत्व आत्मविद्या में हेतुता नहीं है मोक्ष के हेतुता नहीं है तस्या माने आत्मविद्या मोक्षस हेतुता नाथ परम अस्थित ठीक है तन मतम प्रदर्शन तन निराकरार केवल आत्म आत्मविद्या वाक्य बता रहे थी कहा उनके मत को दिखा करके पहले वो तो क्या कहना चाहते हैं उपासना और कर्म समुचय आदि क्या कहना चाहते हैं उनके मत को दिखाकर तान निराकरार फिर तन उस मत को निराकरण खंडन करने के लिए खंडन के माध्यम से केवल आत्मविद्या वाक्य बता रहे थी फिर केवल आत्मविद्या आत्मज्ञान के वाक्य क्या उत्तर देते हैं तान निराच के शोर कहा ऐसे लोग प्राप्त हो रखे हैं जृनगर पद प्राप्ति से अतिरिक्त तो कोई साधन कोई फो, स्थान नहीं है उसके प्राप्ति कर्म और उपासना से होनी है इसलिए आत्मज्ञान के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता नहीं उपनिषद की व्याख्या लिखने की आवश्यकता है ऐसा प्राप्त हुए लोग उन मतों को खंडन करने के लिए उत्तर आगे केवल आत्मज्ञान विधान आगे, आगे केवल आत्मज्ञान विधान के लिए शुद्ध सच्चिता और आत्मा का ज्ञान के लिए प्राप्ति के लिए मनुष्य आजि छोड़ करके केवल आत्मज्ञान शुद्ध आत्मज्ञान आत्मा आत्मावय आत्मावय इधम इत्यादि आत्मा आत्मावय इत्यादि मंत्र कहते हैं ठीक है केवल आत्मज्ञान यदि केवल आत्मज्ञान शब्द अर्थ क्या होगा क्योंकि पूर्व आदि ने बोला आत्मा सविशेष रूप से ज्ञान होता है अहम मनुष्य खाली अहम का ज्ञान नहीं होता मनुष्यत्व है अहम का ज्ञान होगा मनुष्यत्व विशेषण लगा करके आत्मज्ञान होगा खाली आत्मज्ञान होता नहीं ये कहा था तो कहना चाहते हैं केवल आत्मज्ञान यति केवल आत्मज्ञान मान निर्विशेष आत्म विषयत्व निर्विशेष आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा सभी ज्ञान का अपना अपना एक विषय होता है घट ज्ञान का विषय घट होगा वैसे निर्विशेष आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उस पर आत्मज्ञान करें केवल आत्मज्ञान का अर्थ यही है केवल आत्मज्ञान यति निर्विशेष आत्मविषयत्व अकर्मनिष्ठत्व ऐसा ज्ञान है कर्म नहीं हाँ अहम करता अहम भोगता आत्मज्ञान हो रहा वहां वो कर्मनिष्ठ है अहम येजवान है ऐसा बोलता है वो कर्म आत्मज्ञान हो रहा है माना कर्म के अंग रूप से आत्मा को जान रहा है वो आत्मज्ञान नहीं ऐसा नहीं अकर्म निष्ठत्म कर्मनिष्ठ तो हो और कर्म कर्मा, कर्मा अनंगत्व लक्षण कर्म के अंग स्वरूप हो वो तो ज्ञान सविशेष ज्ञान होता है कर्म के अंग स्वरूप अहम ब्राह्मण है इत्यादि बोलता है कर्म के अंग रूप से जानता है कर्म असंबदत्व कर्म के साथ संबंध न रखने वाला कर्म के साथ कोई संबंध नहीं ऐसा क्या आत्म केवल आत्म कैवल्यम ये यह विवक्षित है वही केवल आप ज्ञान यही केवल शब्द का तो यही विवक्षिता है टिप्पणियां है छह सात से लेकर ग्यारह छह में कहा भक्षमाण उपयोगित्व ने ज्ञान से कैवल्यम चतुर्दा विवक्षते है आगे के लिए उपयोगी से ज्ञान में जो कैवल्य है केवल आत्मज्ञान तो ज्ञान में जो केवल स्वभाव केवल कैवल्य धर्म जो ज्ञान भी लिखता है चार प्रकार से विभाजन करते हैं चार प्रकार क्या है कि निर्विशेष आत्मविषयत्व अकर्मनिष्ठत्व कर्मानंदत्व लक्ष्मण कर्म असंबंधित यही चार प्रकार ने विभाजन ही किया चार प्रकार से विभाजन करता है साथ में कहते हैं केवल यदि आत्मविशेषण विषय पंचा आत्मसष्ठता का केवल जो है मैं आत्मा का विशेषण है केवल शब्द केवल आत्म ज्ञान केवल शब्द आत्मा का विशेषण लगाया विशेषण विषयत्व आत्मा वहां विषय क्या होगा आत्मा विषयत्व धर्म तो आत्मा है ष्टी का आत्मा है ऐसे कहा इतिहास नीर्विशेष आत्म विषयत्व निर्विशेष आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान ये बताया आठ में कहा आश्रयित्व लक्षण षष्ठ लक्षण वहां ष्टी का अर्थ केवल आत्मा का विषय कर रहा। आत्मा का विषय आत्मा विषय ऐसा आता है तो उसका अर्थ लेना चाहते हैं केवल आश्रयित्व को लेकर अर्थ गया अकर्मनिष्ठत्व कहा कर, कर्म का आश्रय नहीं होना जो आत्मा कर्मकांड का आश्रित नहीं होता जो आत्मा ऐसे आत्मा को तो केवल आत्मा कहा मैंने संन्यास समानधिकरण दीजा माने कर्म त्याग समानाधिकरण होगा कर्म निष्ठात्म का अर्थ होगा संन्यास समानाधिकरण आत्मज्ञान होगा कर्म त्याग रूप जो संन्यास है उसका समानाधिकरण आत्मज्ञान जहां पर कर्म त्याग है वह आत्मज्ञान है, आत्म है। ऐसा आत्मज्ञान कहा अत्र जो विषय आश्रय कैवल्य प्रयुक्तियों ने ज्ञान से कैवल्य कहा यहां विषय का जो आश्रय होगा वो केवल होने के कारण ज्ञान में कैवल्य आया है समझना पारंपरिक है कहा दस में कहा तत्र आश्रय आत्मा इति मत आत्मा आश्रय होगा कहते हैं क्या कर्म संबंधित कर्म का संबंध न करने वाला आत्मा क्या कर्मा समान सामान कर्म का समानदिकर नहीं होता जो क्या अहम ब्राह्मण यक्ष इत्यादि ज्ञान न हो मैं ब्राह्मण हूं यज्ञ करू इत्यादि ज्ञान न हो कर्म का संबंध न रखने वाला आत्मज्ञान हो साक्षाद ज्ञान से कैवल्य आत्मा साक्षाद ज्ञान से कैबल्य आत्मा च विषय पक्ष कर्म अनुलक्षण कहा साक्षात् केवल है और आत्मा विषय है यदि ज्ञाने के लिए कहा कर्म आनंद प्रलक्ष्मण कहा त्र आश्रय कर्म से यहाँ तक टिप्पणियाँ हो गई ज्ञान इति वाक्य ज्ञाने वाइ का अर्थ इस वाक्य में अथवा ज्ञान में चार प्रकार के आत्म आत्मा को दिया यानी क्या आत्मा क्या केवल आत्मज्ञान करता है क्या विशेष आत्मा को विषय करता हो जो क्या अथवा कर्मी के साथ निष्ठा संबंध नहीं होता हो कर्म में निष्ठा में रखने वाला हो अथवा कर्म के अंग नहीं बनता हो या कर्म के संबंधी नहीं बनता ऐसा आत्मज्ञान को केवल आत्मज्ञान का इसको विधान करने के लिए आगे क्या ग्रंथ है ये बताए आगे पूर्वादी कहेगा शंका उठाएगा मानू आत्मा वी इधम इत्यादि कथम केवल आत्म विषय जो आत्मा वी इधम अग्रे आश्रित किन जन्मेशन जो वाक्य आएगा ये वाक्य कथम केवल आत्म केवल आत्मा को विषय करता है कैसे मानेंगे स ईमान लोकान और अगले मंत्र में आएगा स ईमान लोकान अश्रि वो आत्मा जैसा आत्मा को कहा था आत्मा वही इधम अग्रे आश्रित वाला आत्मा क्या काम करता है लोगों की सृष्टि करता है लोग की सृष्टि करने वाला आत्मा को कैवल्य आत्मा होगा केवल आत्मा होगा वो ये कहते हैं स्वाईमान लोकान अस्विर जता ऐसे उसने क्या किया उस आत्मा ने इस लोगों के इस सारे लोगों की सृष्टि की ऐसा आया है लोग की सृष्टि करने वाले को आ, साधन भी होगा क्रिया भी होगी और कहां केवल आत्मा को विषय करे हो क्या ये तो पूर्वाधिक संपा आत्मा वही इधम ये जो वाक्य है इत्यादि कथम केवल आत्म कैसे केवल आत्मा को विषय करेगा क्या स्वाईमान लोकान अस्थिर ये वाक्य आएगा वहां इन लोगों की सृष्टि की लोक सृष्टि प्रतीति वो तो लोक सृष्टि की प्रतीति होती है आत्मा को विषय नहीं कर रहा लोक सृष्टि की प्रतीति हो रही वाक्य ने कहा टिप्पणी बाहर की टिप्पणी है इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्य जैसे है? वाक्य हैं कैसे वो केवल आत्मा को विषय करेगा लोग ईमान लोका लोक तस्याश्चर वो जो सृष्टि है लोक सृष्टि है तस्या मान लोक सृष्टि है लोक सृष्टि जो है सविशेषा सविशेष हिरणगरवादी कर्तृत्व सविशेष जो हिरण नगरवादी करता होगा वो तो हिरण आत्मा को बोल रहा है आत्मा भी समग्र आश्र क्यों अगला बात क्या है समान लोकान सृजता वो जो लोक सृष्टि कर रही है तो कौन करेगा निर्विशेष आत्मा थोड़ी करेगा वो तो हिरण गर्भ करेगा सविशेष आत्म आत्मा करें तस्टे सविशेष हिरण्य गर्भवादी करती कृत्या सविशेष जो आत्मा होगा हिरण्य वो कर्ता होने से पुराण से प्रसिद्ध पुराण में यही कहा है हिरण्य गर्भ से सृष्टि होती है अथवा ईश्वर से सृष्टि होती है निर्विशेष आत्मा से सृष्टि कैसे बताया नहीं इसलिए आत्मा भम का अग्रे आशित बाकी निर्विशेष आत्मा को ले सकते ये कुर्बानी का कहना और आगे देखेंगे तो आप जब सृष्टि की मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि बनाई, पर सृष्टि की तो क्या है उन जो बाघ आदि देवताओं की सृष्टि की सृष्टि करने पर उनके लिए आश्रय के रूप में गाय को लाया बोलते हैं उन्होंने ठीक नहीं समझा ऊंट को लाया ठीक नहीं बोला फिर मनुष्य शरीर लाए तो हाँ ठीक है करके मनुष्य शरीर में प्रवेश कर गया ऐसी बात की आने वाला है आगे सृष्टि के बाद यह आएगा कि तो बाघ इंद्रियों के सृष्टि की सृष्टि करने पर आप जो गांव आना ऐसा वाक्य आएगा उनके लिए गाय लाया तो सभी से आदमी काम करेगा निर्विशेष करेगा वहां गाय को पकड़ के लाने वाला गाय बनाने वाला जो होगा सविशेष होगा तो आत्मा भाई दिमग्रह आशीष वाक्य सविशेष वाक्य है निर्विशेष नहीं है तो निर्विशेष आत्मा जी चर्चा के लिए कहना ठीक नहीं गुरुवाजी का है आप जो गाम इत्यादि व्यवहारानाम जो व्यवहार हो रहा है लोग सविशेष विशेष प्रसिद्ध है व्यवहार जो दिखाई पड़ता है लोग में गाय लाना जाना सभी सविशेष में होता है तो ये भी ताबियो गांव आने वाक्य है यहां आएगा तो यही है सभी सविशेष में प्रतीत होता है सृष्टि करता सभी सविशेष होगा क्योंकि अगला वाक्य सृष्टि वाक्य है वहां आत्मा भई इधम एक अग्रे आश्रित के आगे सृष्टि वाक्य आएगा इसलिए सविशेष होगा निर्विशेष नहीं ये पूर्वाधिक करना और भी बात है पूर्वत्र अथात तो रेतसा सृष्टि ऐसा आया Osionfish. अब इसके आगे रेत की सृष्टि बताई बीज से सृष्टि बीज रेत माने बीज होता है बीज से सृष्टि बताई पूर्व वाक्य में आया है जहां आत्मा वयी इधम एक एक आशी वाक्य है उसके पहले बीज सृष्टि की बात या बीज से सृष्टि तो होगी कहा अतः तो रेतसा सृष्टि रेतसा माने तेरह की टिप्पणी कहा कार्य से सृष्टि रोचक उत्पत्ति रेत माने कार्य कार्य की सृष्टि बताई जाती है ऐसा कहा है पूर्व कई तरह कहा प्रजापते रेतो देवा ये देवता जितने प्रजापति के कार्य है ऐसा कहा व्यर्थ माने कार्य है देवता कार्य है कहा देवा ये तरह प्रजापति शब्द तस् हिरण्य प्रजापति शब्द के द्वारा कहा गया है हिरण्य है वो हिरण्य गर्भ से प्रस्तुत प्रस्तुत हिरण्य का उसके आगे आए आत्मावैध मग्रह तो कहाँ से निर्विशेष आत्मा को विषय करेगा बाक्य ऐसा बोलता है तद विषय तस् औचित्य तस् मान्य आत्मा वगैरह आशीर्वाक का भी कोई हिरण्य गर्भ को विषय करना ही उचित होता है तद विषय से औचित्य आत्मगृहतेर अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय में संकटेगा ब्रम्ह सूत्र आत्मगृहितर ग्र, इतर उत्तरात ऐसा सूत्र है जैसे अन्य उपनिषदों में आया है उसी प्रकार यहां भी वैसे ग्रहण करना आत्मा का करना होगा माने आत्मशब्द से सिद्धांत बोलना चाहते हैं ये सूत्र तो सिद्धांत की ओर से दिया गया आत्म उत्तर। आत्म है आत्म विध उत्तरार्थ ये सूत्र है आत्मा का ही ग्रहण आत्मा वही वाक्य में तो आगे वाक्य आएगा आगे के वाक्य सिद्धि इतरवत जैसे वहाँ छांदों के आदि में देखा जाता है सदैव सौम्य आश्रित करके आया आ गया स आत्मा इत्यादि आया आगे के वाक्य से सिद्ध होता है जो सदैव सौम्य का अर्थ सिद्ध हो जाता है कौन है वहां आत्मा सिद्ध हो जाता है इस प्रकार यहां भी है आत्मग्रहित उत्तरवत इतर उपनिषद के समान आत्मा का हीकरण होगा आत्मा वही इत्यादि वाक्य के द्वारा हिरण्यगर्भ का नहीं होगा मुख्य आत्मा का हीकरण होगा उत्तरार्थ आगे भाग्य आएगा यह कहा युक्ति के द्वारा पूर्वपक्ष नए ना संकटेगा पहले उसके, उसमें जो पूर्वपक्ष भागे उसके द्वारा संकल्प सिद्धांत किसी इस, इस, सूत्र के माध्यम से उत्तर देंगे आत्मग्रहित थम करके भाष्य गुरुपक्ष ने पूछा है कथम अकर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान विधान अर्थ मंथी तो कैसे जाना जाता है केवल कर्म के साथ संबंध रखने वाला जो आत्मा है अकर्ता अभोक्ता आत्मा उसके विधान उस, उस आत्मज्ञान के विधान के लिए आगे क्या वाक्य है कैसे जाना जाता है आगे का वाक्य मान आत्मा वित मद्र आशीत इत्यादि वाक्य केवल आत्मा का के विधान करने के लिए कैसे माना जाए कैसे जाना जाता है पूर्वाधिक शंका है कथम अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानाथम कर्म के विधान साथ संबंध न रखने वाला जो केवल आत्मविज्ञान है उसके विधान के लिए आगे का ग्रंथ है आत्मा वैदिक अग्रासित ग्रंथ है कैसे जाना जाता है ये पूर्वाधिक शिक्षा सिद्धांत अन्य अर्थ आने अन्य अर्थ नहीं जाना जाता केवल आत्मा को छोड़ करके अन्य को संबंध करने वाला अर्थ है या नहीं जाना जाता है इसलिए यह ग्रंथ केवल आत्मा को तो विषय करता है आत्मा वैदम के अग्रिया से यह सिद्धांत होना समय हो गया है नहीं रखते फिर करेंगे ओम ओं में मनसी प्रतिष्ठिता मनोमे वाची प्रतिष्ठित आविराबीर्मेधी दश्यमाणी स्थित प्रभाषी तमेनाधीना संदा हितम बदिष्यामी सक्यं वलिषा तण्मा तदर्ता अबतुआम अबतु वर्ता ओम सा